महाभारत द्रोण पर्व त्रिंसोध्याय अर्जुन के द्वारा वृक्ष और अचल का वध सकनी की माया और उसकी पराजय तथा सेना का पलायन संजय उवाच प्रिय सतत सखायामित हवा प्राग ज्योतिषम पार्थ प्रदक्षिणम अवर संजय कहते हैं राजन जो सदा इंद्र के प्रिय सखा रहे हैं उन अमित तेजस्वी प्राग ज्योतिष पूर्ण नरेश भगदत्त को मारकर अर्जुन दाहनी ओर घुमे तथो ग राज तो परंजयऊ पर हर दामर्जुनम संख्य भ्रातर वृष काल काचलऊ उधर से गंधराज गांधार राज सुबल के दो पुत्र नगरी पर विजय पाने वाले वृषक और अचल दोनों भाई आ पहुँचे और युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे तो समित अर्जुनम्बी पुर पश्चात चनविन अविध्येताम महावे गहिरा सुगही उन दोनों धनुर्धर वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से भी आक्रमण करके अत्यंत वेगशाली पहले बाणों द्वारा उन्हें बहुत घायल कर दिया मृतकसूत धनुष्छत्र वृथम धजसोभ्यधमत्थ सौ बल से शतः सर तब कुंती कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा विषक के घोड़ों सारथी रथ धन छत्र और ध्वजा को तिल तिल करके काट डाला तथोअर्जुन सर्वरा तैयार नह नहा प्रहरपी गा नाहकुला चक्र सबल प्रमुखा पुनः तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाण समूहों तथा नाना प्रकार के आयुधों द्वारा सुबलपुत्र आदि समस्त गांधारों को पुनः व्याकुल कर दिया वीरान धनंजयः फिर क्रोध में भरे हुए धनंजय ने हथियार उठाए हुए 500 गांधार देशी वीरों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया हताशवातु रथातुर्णम अवतीर्य महाभुज आरु रोह रथम भ्रतु अन्य महाबाहन रथ से शीघ्र अपने रथ हाथ में दूसरा धनुष ले लिया, तावे कर सेना इस प्रकार एक रथ पर बैठे हुए वे दोनों भाई वृषक और अचल बारम्बार बाणों की वर्षा से अर्जुन को घायल करने लगे श्यालऊ तो महात्मान राजानव मृत का चलऊ मृतम तो पार्थम इंद्र बला महाराज आपके दोनों साले महामनष्य राजकुमार ऋचक और अचल इंद्र को वृत्तासुर तथा बलासुर के समान अर्जुन को अत्यंत घायल करने लगे लब्ध लक्षारा हताम पुनः पुन निधा घ वार्षिकोकम घरमान सुभेर यथा जैसे गर्मी के दो महीने सूर्य की उष्ण उष्णकिरणों द्वारा सम्पूर्ण लोकों को संतप्त करते रह हैं उसी प्रकार वे दोनों भाई गांधार राजकुमार लक्ष्य बेधने में सफल होकर पुत्र अर्जुन पर बारम्बार आघात करने लगे तौर तो तो नरब्याग्रौ राजा नौका चलो संश्रेष्ठा गौ तो राजन झघा नृण अर्जुन राजन वे में श्रेष्ठ नरश्रेष्ठ राजकुमार ऋषक और अचल रथ पर एक दूसरे से सटकर खड़े थे उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से उन दोनों को मार तौरथा तो सिंहशंका सौ लोहिताक्ष महाभुजऊ राजन संपेत तुर्वीरऊ सोदर्या भी कलप्षण महाराज भी दोनों वीर परस्पर सगे भाई होने के कारण एक जैसे लक्षणों से युक्त थे दोनों ही सिंह के समान पराक्रमी लाल नेत्रों वाले तथा विशाल भुजाओं से सुशोभित वे दोनों एक ही सांस रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े तयोर्भूमि गतौ देह रथात बंधो जनप्रिय यशो दस दिश पुण्य गमी व्यवस्थित उन दोनों भाइयों के शरीर उनके बंधुजनों के लिए अत्यंत प्रिय थे वे अपने पवित्र यश को दसों दिशाओं में फैलाकर रस से भूतल पर गिरे और वहीं स्थिर हो गए पलायन चूर सूढ़े पुत्रास्तव तो विषाम पतेह प्रजानाथ युद्ध से पीठ न दिखाने वाले अपने दोनों मामाओं को युद्ध में मारा दे आपके सभी पुत्र अपने नेत्रों से की अत्यंत वर्षा करने लगे माया कृष्णो मायाम अपने दोनों भाइयों का मारा गया देख सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में निपुण शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति माया का प्रयोग किया लगुटा योग गुटास्म शतघ्न से शतक गघनी सूलमुदगर पट्टिषा शक मुचलाशा छुरा छुर प्रणाली का वस् दतासधय छाणी विशिखा प्राधानु चपहेतु सतथ दिग्भ्य प्रदिचाजुन प्रति फिर तो अर्जुन के ऊपर दंडे लोहे के गोले पत्थर शक्ति गदा परी खग सूल मुद्गर पट्टी स्कंपन धृष्टि नकर मुसल फरसे छूरे क्षुरप्रलिक वस्त्र अस्त्रसन्धिचक्र बाण प्रास्तथा नाना प्रकार के सैकड़ों संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं से आ आकर पढ़ने लगे खरोट महिषा सिंघा व्याघ्र श्रीमरचित्रका ऋक्षा शाला वृका वृद्धा कपयस् शरी क्षिपा विविधा ही थी क्षुधान्यर्जुन प्रति संक्रुद्धान्यभ्यधतधा या गधे ऊटे भैसे सिंह व्याघ्र रोच कुत्ते गिद्ध बंदर सांप तथा नाना प्रकार के भूखे राक्षस एवं भांति भाति के पक्षी अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर धावा करने लगे तथो दिव्यास्त्रुर कुंती पुत्र धनंजय सुधा जालि सहसा ताण तदंतर दिव्यास्त्रों के ज्ञाता सूर्यीर कुंती पुत्र धनंजय सहसा बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन सब मारने लगे ते हन्य महान विरवंतो सर्वतो सायो महारावाणुता अर्जुन के सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा मारे जाते हुए वे समस्त हिंसक पशु सब ओर से घायल हो घोर चित्कार करते हुए वही नष्ट हो गए ततम प्रादुर्भूत अर्जुन से रथम प्रति तस्तः तमसोवाच क्रूरा पार्थमत पार्थम अवरस्यन् तदनंतर अर्जुन के रथ के समीप अंधकार प्रकट हुआ और उस अंधकार से क्रूरतापूर्ण बाते कानों में पड़कर अर्जुन को डाँत बताने लगी तत्तमो भैरव घोरम भयकृत कृषे महा हवे उत्तमाश्रेण महता ज्योतिषेण अर्जुनोवतीत उस महासमर में प्रकट हुए उस भयदायक घोर एवं भयानक अंधकार को अर्जुन ने अपने विशाल उत्तम अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया हते तस्वीर जलौघास्तु प्रदुरासन भयानक अम्भशस्त्र आदित्यास्त्रम अथाजुन प्राक्ता प्राय शोस्त्रेर शोणित शोषित इस अंधकार का निवारण हो जाने पर बड़े भयंकर जल प्रवाह प्रकट होने लगे तब अर्जुन ने उस जल के निवारण के लिए आदित्यास्त्र का प्रयोग किया उस अस्त्र ने वहां का सारा जल सोख लिया एवं बहुविधा माया सौ बल से कृता कृता झानास्त्र बलेना सुप्रसन्न अर्जुन इस प्रकार सुबल पुत्र शकुनि के द्वारा बारंबार प्रयुक्त हुई नाना प्रकार की मायाओं को उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से हस्ते हस्ते शीघ्र नष्ट कर दिया तथा सु माया सुत्रस्तोजुन सराहत अजन है शकुन प्राकृत य मायाओं का नाश हो जाने पर अर्जुन के बाणों से आदि एवं भयभीत होकर सकने अधम मनुष्यों की भांति तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा भाग खड़ा हुआ तथर्जुनोस्त्रेघ्रम दर्शयनात्मनो ऋषू अभ्य वर्ष कौरवाणाम कौरवाणी तर अस्त्रो के ज्ञाता अर्जुन शत्रु को अपने फूर्ति दिखाते हुए कौरव सेना पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे साहन्य सा हल्यमान पार्थेन तव तो पुत्र द्वैधी भूता महाराज गंगे वाचाद्य पर्वत महाराज अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई आपके पुत्र की विशाल सेना उसी प्रकार दो भागों में बढ़ गई मानो गंगा किसी विशाल पर्वत के पास पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो द्रोण मेंवान्वप्यंत केचि त्र नृष के दुर्योधन किट धारी अर्जुन से पीड़ित हो आपकी सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पीछे जा छिपे और कितने ही सैनिक राजा दुर्योधन के पास भाग गए नापस्याम तदस्ते न सैन्य वही गांधी वस्घोष तो मया महाराज उस समय हम लोग उड़ती हुई धूल रास्ते से व्याप्त हुई सेना में कहीं अर्जुन को देख नहीं पाते थे मुझे तो दक्षिण था कि वो केवल उनके धनुष की टंकार सुनाई देती थी शंख दुंदुब वादिरा निस्वन गांडीवश्य तो निर्घोषो व्यतिम्य स्पृसिव शख दुंदुभ्यों की ध्वनिवाद्यों के शब्द तथा गाणीवधनुष्के गंभीर घोष आकाश को लांग कर स्वर्ग तक जा जापहचे ततः पुनर्दक्षिणत संग्राम सेना सुयुद्धम चाजुन सासी हित हम त्रुद्रोण मन मनवियाम तत्पश्चात पुनः दक्षिण दिशा में विचित्र युद्ध करने वाले योद्धाओं का अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध होने लगा और मैं द्रोणाचार्य के पास चला गया योधिषिराब्दनिका प्रहरंत अर्जुन भरत नंदन की सेना के सैनिक इधर उधर से घातक प्रहार कर रहे थे जैसे वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार उस समय अर्जुन आपके पुत्रों की विभिन्न सेनाओं का विनाश करने लगे तम्बा भूरी वर्षम सरोघिणम महे स्वाधा नर व्याघ्र नोग्रम के इंद्र की भाति वाण रूपी जलराशि की अत्यंत वर्षा करने वाले भयंकर वीर अर्जुन को आते दे कोई भी महाधनु पुरुष सिंह कौरव योद्धा उन्हें रोक न सकेत अर्जुन की मार खाकर आपके सैनिक अत्यंत पीड़ित हो रहे थे उनमें से बहुतेरे जो इधर उधर भागते समय अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मार डालते थे ते अर्जुन सरा मुक्ता कंक तनु अर्जुन के के के द्वारा छोड़े हुए हुए पक्ष से युक्त बाण वे शरीरों को वे को छेद डालने वाले थे संपूर्ण दिशाओं करते हुए। दल समान वहाँ सब ओर गिरने लगे दुर्गम नागम पदातिम अभी मारिद्यक्ष आर्य वे, वे बाण रथी हाथी और पैदल सैनिकों को भी विदिर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा जाते थे जैसे सर्प बाबे में प्रवेश कर जाते हैं नुगना हाथी घोड़े और मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा बाढ़ नहीं छोड़ते थे वे सबके सब, सब पृथक पृथक एक ही बाढ़ से घायल हो प्राण शून्य होकर धर पर गिर पड़ते थे बाणों के आघात से घायल होकर ढेर के ढेर मृत्य मरे पड़े थे चारों ओर हाथी धराशायी हो रहे थे और बहुत से घोड़े मारे गए मार डाले गए थे उस समय कुत्तों और गीदड़ों के समूह से कोलाहल पूर्ण होकर वह युद्ध का प्रमुख भाग अद्भुत प्रतीत हो रहा था पिता सुतम त्यजते सुद्वर सुहृद तथा पुत्र पितर सुसरातु सरक्षण कृतमत वाहन न पार्थ पीड़िता वहाँ पिता पुत्र को त्याग देता था सुहृत अपने श्रेष्ठ सुरहृत को छोड़ देता था तथा पुत्र बाणों के आघात से आतुर होकर अपने पिता को भी छोड़कर चल देता था उस समय अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए सब लोग अपने अपने बचाने की ओर ध्यान देकर सवारियों को भी छोड़कर भाग जाते थे इसे श्री महाभारत द्रोण परमढ़ी संसप्तक परवड़ी शकुनी पलायन इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संतप्तक वध पर्व में शकुनी का पलायन विषयक तीसवां अध्याय पूरा हुआ